हे महाराज फिर वह राम उन महान आत्मा वाले के समीप में धीरे से प्राप्त हुआ था उसको समागत हुआ देखकर वहाँ पर जो भी स्थित थे वे सभी राम के प्रबल प्रभाव से धर्शित हो गए थे। हे समस्त मुनिगण दूर से ही शंका को प्राप्त हो गए थे तब तक अमे आत्मा वाले भृगु उसके आगमन से तोषित हुए थे हे पार्थिव उसको देखते हुए ही अन्य कथा की बातचीत को उन्होंने बंद कर दिया था राम भी उनके समीप में पहुँच विनय से विनम्र मुख कमल वाला हो गया था जिस प्रकार से उपेंद्र ब्रह्मा जी की वंदना किया करते हैं ठीक उसी तरह से न्याय पूर्वक राम ने उनकी वंदना की थी विनम्रता समन्वित राम ने न्याय पूर्वक सबका अभिवादन किया था राम ने समस्त मुनियों को अवस्था के अनुसार क्रम से संभावित किया था और उन सब मुनियो ने भी आनंद से समन्वित होकर आशीर्वादों के द्वारा उस राम को परिवर्तित किया था वह परम मेधा से सुसम्पन्न राम भी उन सबकी अनुज्ञा से भूमि पर समीप में बैठ गया था फिर जब बैठ गया तो सबने राम को आशीर्वचनों से अभिनंदित किया था उस समय में भृगु ने उस राम का अवलोकन करके उससे कुशल प्रश्न पूछा था कि हे वत्स, तुम्हारा कुशल तो है और तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य सुखमय है तुम्हारे भाइयों का आपके पिता के माता पिता का कुशल मंगल तो है इस समय में तुम किस प्रयोजन के लिए यहाँ पर मेरे समीप में समागत हुए हो क्या किसी ने तुमको यहाँ आने की आज्ञा दी है अथवा तुम स्वयं अपनी ही इच्छा से यहाँ पर आए इसके पश्चात राम ने उनकी सेवा में न्याय पूर्वक सभी कुछ पूर्णतया निवेदित कर दिया था उस महात्मा ने उस वक्त जो भी पूछा था वह सब कह दिया था जो भी कुछ पिता माता का और महान आत्मा वाले भाइयों का वृत्ता था हे नृप उन दोनों पिता के माता पिता की कुशलता से दर्शन का होना यह और आय भृगु का नम्रता के साथ आनंद से सब बता दिया था और अपना जो भी कुछ अभिष्ट था उसका निवेदन कर दिया था हे राजन राम के द्वारा वर्णित यह सब श्रवण करके और विशेष रूप से उसको देखकर कर भृगु बहुत ही प्रसन्न हुए थे और उसका अभिनंदन किया था इस तरह से अतीब उत्कृष्ट अपने कर्मों के द्वारा उसका प्रिय करते हुए राम ने वहाँ निवास किया था हे नृप राम उस आश्रम में कुछ दिन तक रहे थे इसके उपरांत मुनिवर ने राम को किसी समय में एकांत में बुलाया था मुनि ने कहा था हे वत्स वर में आओ, वे राम भी उन मुनि के समीप में जाकर अपने हाथ जोड़कर उनका उसने अभिवादन किया था उसने न अधिगत अंश वाले राम को आदर के साथ देख कर कहा था हे hey वत्स आप मेरा वचन श्रवण करो जो इस समय में मैं आपको कहूंगा यह वचन समस्त लोगों के तुम्हारे और हमारे हित के लिए है पुत्र मेरे आदेश से अब महान पर्वत हिमवान को चले जाओ तपस्या करने के लिए अपने मन में निश्चय करके इसी समय इस आश्रम से चले जाओ हे महाभाग, वहां जाकर उस आश्रम के स्थान को शुभ बना दो यहां पर तपस्या और नियम से महादेव जी की समाराधना करो चिरकाल तक अनन्य भक्ति से आप उनकी प्रीति का समुत्पादन करो इसके करने से आप महान श्रेय को प्राप्त करेंगे इस विषय में ले भी संदेह नहीं करना चाहिए शीघ्र ही आपकी भक्ति से भगवान शंकर परम प्रसन्न हो जाएंगे वे भगवान शंकर तुम्हारा सभी कुछ कार्य पूर्ण कर देंगे जो जो भी आप अपने मन में चाहेंगे। उन भक्तों पर प्यार करने वाले जगत के स्वामी भगवान शंकर के संतुष्ट हो जाने पर तुमको यह करना चाहिए हे पुत्र जो भी तुम्हारा अभिपसित हो वे समस्त अस्त्रों के समुदाय को आप उनसे वरदान में मांग लेना तुमको समस्त देवों की भलाई के लिए इस परम दुष्कर कार्य को कर ही लेना चाहिए शास्त्रों के द्वारा साधन करने के योग्य अनेक कर्म होते हैं और विशेष अधिक होते हैं इस कारण से, से जब तुम संयुक्त हो जाओगे तो तुम संपूर्ण अपना प्राप्त कर लोगे परशुराम की तपश्चर्या श्री वशिष्ठ जी ने कहा भिगु मुनि के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर मैं ऐसा ही करूँगा यह कह कहकर राम ने उनको प्रणाम किया था और राम उनके द्वारा आज्ञा प्राप्त करके वहाँ पर गमन करने का मन वाला हो गए थे भ्रिकु के का गान कर तथा उनकी परिक्रमा करते हुए प्रणाम करके राम ने प्रस्थान करने की तैयारी की थी उन दोनों ने उसका परिसन किया था और आशीर्वचनों से राम का अभिनंदन किया था वहाँ पर जो भी मुनिगण थे उन सबके लिए राम ने प्रणाम किया था तथा वह उन सबके द्वारा वहां गमन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला हुआ था फिर राम उस आश्रम के स्थल से तपश्चर्या करने के लिए मन में पूर्ण निश्चय वाले होकर निकल दिए थे इसके अनंतर गुरुदेव के नियोग से और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग से महान मन वाले राम ने गिरियों में परम श्रेष्ठ हिमवान को गमन किया था मार्ग में उसको अनेक देश पर्वत नदिया वन और प्रमुख मुनियो के आवास स्थल मिले थे उन सबका उसने धीरे धीरे अतिक्रमण किया था मार्ग में वहां वहां पर मुनियों के निवास निवासों में विश्राम करते हुए, हुए मार्ग में अनेक देशों का अतिक्रमण करके और परम मनोरथ देशों का अवलोकन करते हुए अंत में परमोत्तम और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान पर वह पहुँच गया था वह उस श्रेष्ठ पर्वत पर, पर पहुंच गया था जहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष और लताए थी उसने वहाँ पर देखा था कि बहुत से ऐसे ऊंचे शिखर विद्यमान हैं, जो मानो अंबर का स्पर्श करके उस पर कुछ लिख रहे हों। वहाँ पर अनेक ऐसे प्रदेश हैं, जिनमें विचित्र प्रकार की बहुत सी धातुए विद्यमान हैं, और उनसे वह परम शोभाशाली हो रहा है वहाँ अनेक प्रकार के रत्न तथा दिव्य और हैं जो निरंतर स्फुरन किया करते हैं और उनसे उनकी अद्भुत शोभा हो रही है कहीं पर वायु के संगठन से रगड़ खाए हुए शुष्क वृक्षों से समुत्पन्न और वायु के संयोग वाले अग्नि से कहीं पर वह दाह भी करने वाला दिखाई दे रहा था कहीं पर सूर्य के किरणों के प्रखर स्पर्श से जलती हुई अर्को प्लाग्नि से पिघलते हुए हिम की शिलाओं के जल से वह दवानल एकदम शांत हो गया है कहीं पर स्पटिक अंजन से बुरे वर्ण वाले स्वर्ण के समूह की प्रभा की किरणों के द्वारा स्पुर करते हुए परस्पर में छाया शरोध था उपत्यओं की शिलाओं के पृष्ठ भाग पर वाला तब का सेवन करने वाले तुषार से क्लिन सिद्धों के समुदाय से वह वन कहीं पर उद्भाषित हो रहा था किसी किसी जगह पर सूर्य की किरणों से सम्भिन स्वर्ण की शिलाओं पर समाश्रय ग्रहण करने वाले यक्षों के समुदाय से पावक में प्रवेश करने वालों की तरह उसका उपान भासित हो रहा था कहीं पर दरियों के मुख से निकले हुए त्रक्षुओं के उत्पतन ऊपर की ओर से समाकुल मृगों के आर्थ नार्दो से जिसकी गुहा समापुरित हो रही थी किसी स्थल पर एक दूसरे से परस्पर में युद्ध करते हुए वारा और शार्दुलों के युद्ध पतियों के द्वारा बलात उन बलात्मुष्ट सुंदर एवं विशाल शिला एवं तट के तरोवर जिसमे विद्यमान थे कहीं पर कल्भों के उन्मेशन से आकृष्ट हुई करीणियों के द्वारा भागे हुए गव्यों के खुर से वहाँ के तट प्रस्त संक्षुण थे किसी स्थान पर वासित अर्थ में विशेष बड़े हुए मत से गजों से जो कि परस्पर में युद्ध कर रहे थे गण्ड स्थलों के द्वारा वहां पर चूर्णित कर दिया था कहीं पर हाथियों की ध्वनि के श्रवण से जो क्रोध हुआ उसके कारण गजों को खदेड़ते हुए सिंहों के चरणों के क्षुण नखों से पाषाण भिन्न हो गए थे कहीं पर वहाँ ऐसा स्थल था की अचानक आक्रमण करने वाले सिंह के नाखनों से युक्त हाथियों के क्रंदन की ध्वनि से संपूर्ण वन पूरी हो रहा था कष्ट पाद के द्वारा बलपूर्वक, जिनके केसर खींच लिए गए हैं, उनके परम दारुण शब्द से कहीं कहीं पर्वत की गंभीर गुफाएं भी सब भेदमान थीं। किसी स्थल पर संरब्ध बहुत से शबरों के द्वारा प्रसक्त रीछों के युद्ध, पतियों के आनस में एक दूसरे के साथ सम्मर्थ में शिलाए भग्न हो गई थी कहीं पर पर्वत की कुंजों में करीणिया क्रीड़ाएं कर रही थी और वहाँ पर कोई करी नहीं था तब करेणों पर मदगज दौड़कर चले जा रहे थे इस प्रकार से वहाँ कानन समाकित था कहीं पर वहाँ ऐसा भी बल था जहाँ पर सोते हुए सिंहों के मुखों के श्वासों की वायु से सैकड़ों गुहायूरित हो रही थी और वनों में बड़े भारी भय के कारण मृगगण शंकित होकर ही विहार कर रहे थे किसी जगह पर यह वन चमरी गाँव के द्वारा क्रीड़ा का स्थल बना हुआ था जिनके पूछो में कांटे लगे हुए थे और उनसे लोम टूट गए थे जिसके कारण वे भयभीत होकर मंद गति से, से किन्नरियों के समुदाय थे, और उनके द्वारा कहे हुए ताल के नादों तथा गीतों से सभी दिशाएं पूरित थी उस महान गिरी पर का वन इधर उधर विचरण करती हुई अरण्य देवताओं के चरणों में लगे हुए महावर के रस से वह भूतल चरणों के चिन्हों से अंकित हो रहा था संगीत के मधुर स्वरों से समन्वित मयूर मयूरियों के झुंड अपने पंखों को फैलाकर कहीं पर आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे ऐसे अनेक परम मनोरथ दृश्यों से परिपूर्ण उस हिमवान गिरी पर अपना एक आश्रम बनाकर में परम श्रेष्ठ राम ने तपस्या करने का मन में विचार किया था और वे तपश्चर्या करने के लिए शाखों तथा मूलों के आहार करने वाले होकर नियत इंद्रियों वाला बन गया था उसने देवेश भगवान शंकर को अपने मन में भी करके तपस्या की थी भृगु मुनि ने जो भी मार्ग बताया था उसी के अनुसार वह परमाधिक भक्ति से युक्त हो गया था उसने एक मन से देवेश्वर की पूजा की थी वर्षा का शिशिर ऋतु में भी जल में स्थित रहा करता ग्रीष्म में पांच अग्नियों के मध्य में बैठा रहता था इस रीति से राम ने तप किया था और चिरकाल वह तपश्चर्या की थी जिसमे शट उर्मियों का विधुन करके काम क्रोध लोभ, मोह आदि शत्रुओं को भली भांति जीत लिया था। जितने भी शीत, उष्ण आदि हैं, इनसे उसका देह परम शुद्ध था तथा वे बहुत ही समाहित रहता था उसके देह में जो वायु था उसको उसने प्राणायामो के द्वारा अपने वश में कर लिया था वह महान मुनि मौन धारी पद्मासन को जीत लेने वाला और परम जो कभी भी साधारण या काबू में नहीं आया करता है ध्यान के द्वारा राम ने देवों के भी देवेश्वर भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त कर लिया था उसका अंत करण परम स्वस्थ था तथा वह सबका मित्र और समस्त बाधाओं से रहित था इन जगद्गुरु को ध्यान में देखकर उसने देवेश्वर का चिंतन किया था वह अपने, अपने काल की अवधि तक निर्वाच स्थान में दीपक के समान वहाँ पर स्थित रहा था वह अपनी बुद्धि से देव देव का जप तथा ध्यान करता हुआ वहां पर स्थित था उस अमय आत्मा वाले ने सब भावों में स्थित ईश्वर की आराधना की थी इसके अनंतर उस प्रभु का चिंतन किया था जो फल रहित रूप है ईश्वर और जो निरंजन है जो परम ज्योति स्वरूप अचिंतनीय द्वारा ध्यान करने के योग्य और सर्वोत्तम है जो नित्य शुद्ध सदा शांत, इंद्रियों की पहुंच से परे और उपसा से रहित है जो केवल आनंद के स्वरूप वाला अचल और समस्त चर और अचर में व्याप्त है ऐसे देवों के देव के उस रूप का उस भार्गव ने हे राजार्दुल बहुत समय ध्यान किया था और वह सो अहम भाव में समन्वित हो गया था अर्थात ध्येय और ध्याता की एक रूपता हो गई थी